सर्वधर्मा परित्यज्य मेक शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षयिष्यामी माँ शुच ईसाई धर्म ब्राह्मण समाज और पापवाद श्री कृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति मैं मुक्त पुरुष हूँ चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में मुझे बंधन कैसा मैं ईश्वर की संतान हूँ राजा धीराज का बेटा मुझे भला कौन बांध सकता है सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं मैं मुक्त हूँ वास्तव में वैसा ही हो जाता है मनुष्य मुक्त ही हो जाता है किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा उसमें केवल पाप पाप ही भरा था केसव के प्रति तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ मैं बद्ध हूँ कहता रहता है वह बद्ध ही हो जाता है जो दिन रात मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ यही रटता रहता है वह सचमुच पापी ही बन जाता है ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए क्या मैंने उनका नाम लिया है अब भी मुझ में पाप रह सकता है मुझ में भला पाप कैसा मुझे भला बंधन कैसा कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था सदाचार निष्ठ ब्राह्मण एक बार वह वृंदा बन गया था एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी उसने एक कुएँ के पास जाकर देखा एक आदमी खड़ा है उसने उससे कहा क्यों रे तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है तू कौन जात है वह बोला महाराज मैं नीचे जाती का हूँ चमार हूँ कृष्ण किशोर ने कहा तू शिव शिव कह ले अब पानी खींच दे भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है केवल पाप नरक यही सब बातें क्यों एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूंगा और उनके नाम पर विश्वास रखो श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत होकर नाम महात्म गाने लगे भावार्थ दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं जब मेरे निकलेंगे प्राण देखूं कैसे नहीं तारती कैसे हो करुणा की खान मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी आज में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था कहा था माँ यह लो तुम्हारा पाप यह लो तुम्हारा पुण्य मुझे शुद्ध भक्ति दो यह लो तुम्हारा ज्ञान यह लो तुम्हारा अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो यह लो तुम्हारी शुचिता यह लो तुम्हारी अशुचिता मुझे शुद्ध भक्ति दो यह लो तुम्हारा धर्म यह लो तुम्हारा अधर्म मुझे शुद्ध भक्ति दो ब्राह्मण भक्तों के प्रति एक राम प्रसाद का गीत सुनो भावार्थ चल मन घूमने चले काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पड़े मिल जाएंगे अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले उसके विवेक नामक बेटे से तत्वज्ञान की बातें पूछना शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू तो दिव्य गृह में कब सोएगा जब इन दो शोतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता हैं दोनों को भगा दे यदि मोह तुझे पकड़कर कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूटे को पकड़े रह। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूटी से बांधे रख यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खडग के द्वारा उनका बलिदान कर देना प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझ समझाना यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना राम प्रसाद कहता है ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तू सच्चा मन होगा गाना समाप्त कर श्री राम कृष्ण बोले संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा जनक राजा को हुआ था रामप्रसाद ने कहा था यह संसार धोखे की जगह है परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ जनक राजा महा तेजस्वी था उसकी किसी बात में कसर नहीं थी उसने यह और वह दोनों बाजू संभाल दूध का प्याला पिया था सब हंसते रहे गृहस्थ के लिए उपाय एकांत वास तथा विवेक परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांत वास करना चाहिए गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए तीन दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं ईश्वर के लिए भला कौन रोता है बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए संसार के भीतर विशेषकर काम की झंझट में रह प्रथम अवस्था में मन की को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़ जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं प्रथम अवस्था में घेरा किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती फिर उसे हाथी बाँधने पर भी कुछ नहीं होता रोग तो हुआ है सन्निपात का पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का आचार रखा है अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है इमली आचार की बात सिर्फ सोचने ही से मुँह में पानी आ जाता है वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती ऐसी चीज रोगी के कमरे में ही रखी है संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही है इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए संसार समुद्र में काम क्रोधारी मगर हैं बदन में हल्दी मिल, मिल मल पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता विवेक वैराग्य ही हल्दी है सतसत सत विचार का नाम विवेक है ईश्वर ही सत है नित्य वस्तु है बाकी सब असत अनित्य दो दिन के लिए हैं यह बोध ही विवेक है और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए प्रेम आकर्षण चाहिए जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था एक गाना सुनो भावार्थ विपिन में बंसी बज मुझे तो जाना ही होगा शाम मेरी राह देख रहा है तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है पर शखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है बंसी तुम्हारे कान में बसती है पर मेरे तो वह हृदय में बसती है शाम की बंसी बज रही है हे राधे अब चलो तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती श्री राम कृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा राधा कृष्ण को मानो या न मानो पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो इसके लिए प्रयत्न करो व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है